अब और फॉरवर्ड नहीं होते अब मेरी उंगलियां दुखने लगी हैं और व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं होते अब मेरी उंगलियां दुखने लगी हैं, कश्मीर के फॉरवर्ड नंद के फॉरवर्ड किसानों के फॉरवर्ड नर्मदा के फॉरवर्ड सफाई कर्मचारियों की मौतों के फॉरवर्ड लिंचिंग के फॉरवर्ड गौ रक्षकों के फॉरवर्ड जंतर मंत्र के घेरे में खादी कुर्ता जींस धारी वालों के नारों के नारों फॉरवर्ड फॉरवर्ड आवाज दो हम एक है। हाँ, एक हैं हैं हैं और और मानो एकाई अब मेरी उंगलियां दुखने लगी व्हाट्सएप पे नहीं होते नहीं इंटरनेट के कृत्रिम रोष का वक्त नहीं ट्विटर तूफान पे भरोसे का वक्त अब जंतर मंत्र के निर्जन परोक्ष कटघरे से बाहर निकल के आम राहों पे गूंजें हमारी आवाजें उसका वक्त है जनता जनार्दन के दिल झकोड़ने का वक्त है संसद मार्ग पे हुंकार लगाने का वक्त है अगस्त क्रांति मार्ग जाने का वक्त है साउथ एक्स जाने का वक्त है नोएडा जाने का वक्त है गुड़गांव जाने का वक्त है कोने कोने से बुलंद आवाज गूंजने का वक्त है हर घर हर गली मोहल्ले से प्रतिरोध की मशाल निकलने का वक्त है अब फांसीवाद सामंतवाद पूँजीवाद इत्यादि के जज्बाती नारों का नहीं वक्त अब भगत सिंह के कर चले हम फिदा जानो तन साथियों का वक्त अब कश्मीर की यातना ख़त्म करने का वक्त है अब असम में गैर नाग, नागरिकों को इंसाफ का वक्त है अब खान के हत्यारों की गिरफ्त का वक्त है अब दलितों पे बे लगाम अत्याचार रुकने का वक्त है वक्त है वक्त है वक्त है हाट बाजार गली नुक्कड़ से यत्र तत्र सर्वत्र से आक्रोश का वक्त है मेरा तुम्हारा सबका बाहर निकलने का वक्त है कंधे से कंधे जोड़ने का वक्त है ठोस जन आंदोलन जन क्रांति का वक्त है रोष का वक्त है उफान का वक्त है जुलूस और जुनून का वक्त है